गीता तत्वचिंतन वर्ण विचार 145 सौ स्मृति ग्रंथों की कालबाह्यता स्मृति ग्रंथों में सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से कुछ अच्छी बातें थी पर अब नहीं हैं स्मृतियाँ आज कालबाह्य हो गई हैं पहले परिपाटी ऐसी थी कि पूर्ण कुंभ के समय समस्त आचार्यगण प्रयाग या हरिद्वार में मिलते और समाज में प्रचलित रीति रिवाजों की समीक्षा करके आने वाले कुंभ तक के लिए एक नवीन संहिता एक नई स्मृति का विधान कर जाते थे ये कुंभ 12 वर्षों पर होते हैं और इसी अवधि को एक युग माना गया है ये स्मृतियाँ एक युग के लिए ही कार्यशील होती थी एक युग के बाद वे कालबाज मानी जाती थी पर आज विडम्बना यह है कि हम कालबाही स्मृतियों को प्राचीन मानते हैं और उन्हें आज भी समाज में चलाने की चेष्टा करते हैं हिंदू समाज की यही भूल आज उसे खाए जा रही है मनुस्मृति के विधान कितने भी सुंदर और अपने युग के समाज के लिए कितने भी उपयोगी क्यों न रहे हों आज के समाज के लिए उन्हें बिना किसी परिवर्तन के लागू करना उचित नहीं है मनुस्मृति को मानने वालों से पूछा जाना चाहिए कि क्या वे उस युग की वियोग नियोग प्रथा के साथ कायल हैं यदि कोई सच्चाई से इसका उत्तर दे तो यही कहेगा कि आज कोई भी व्यक्ति नियोग प्रथा को स्वीकार नहीं करता अब मनुस्मृति के एक अंश को स्वीकार करना और दूसरे अंश को स्वीकार न करना क्या दर्शाता है यही कि उन उसके विधान अब कालबाह्य हो गए हैं इसी प्रकार यह वर्ण व्यवस्था का सिद्धांत है महाभारत को पढ़ने से ऐसा लगता है कि उस समय जन्मना वर्ण के सिद्धांत ने समाज को जकड़ लिया था इसलिए महाभारत में कई स्थानों पर उसका खंडन कर कर्मणा वर्ण के सिद्धांत को स्थापना की गई है इसकी विस्तृत चर्चा हम अपने उनतीसवें प्रवचन में कर चुके हैं जहाँ स्वधर्म मीमांसा के अंतर्गत हमने उसके विविध पहलुओं का विश्लेषण किया है विवेक के श्लोक में भी भगवान कृष्ण कर्मणा वर्ण का ही पक्ष हमारे सामने रखते हैं यदि वे जन्मना वर्ण का पक्ष लेते तो गुण कर्म विभाग सह न कहते यहां पर महाभारत वन पर्व अध्याय तीन सौ तेरह की एक बात फिर से दोहरा दे जहाँ युधिष्ठिर यक्ष को ब्राह्मणत्व का हेतु बताते हुए कहते हैं शुणु यक्ष कुलता न स्व स्वाध्यायो न च्रुतम कारणम ही वृत्तमेव वृत्तमेवशय हे यक्ष सुनो ब्राह्मणत्व में कुल स्वाध्याय या शास्त्र ज्ञान ये कुछ भी कारण नहीं है केवल वृत्त अर्थात आचार ही ब्राह्मणत्व का कारण है इसका भी तात्पर्य इसका भी तात्पर्य यही है कि ब्राह्मणत्व में जन्म नहीं वृद्ध हेतु है हमारे यहाँ तो यह कहने की परिपाटी है जन्मना जायते शुद्र संस्काराद्विज द्विज उच्चते जन्म से व्यक्ति शुद्र ही पैदा होता है किंतु संस्कार से वह द्विज बनता है अतएव ब्राह्मणत्व का मार्ग सबके लिए खुला है मनुष्य को जन्म से जाति मिलती है वर्ण नहीं वर्ण तो उसे अपने गुणों और कर्मों के बल पर स्वयं अर्जित करना होता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुम्हार सुनार लोहार कुर्मी मेहतर चमार ये सब जातियाँ हैं पर ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व वैश्यत्व और शुद्रत्व ये वर्ण हैं और इन चारों की व्याख्या गीता के आधार पर हम ऊपर कर ही चुके हैं इन्हें एक दूसरी भी दृष्टि से देखा जा सकता है